नमस्कार मित्रों मैं हूं अनुराग और आप सुन रहे हैं बोलती कहानियां गिरिजेश राव का नाम बोलती कहानियां के श्रोताओं के लिए नया नहीं है आज उन्हीं की एक लघु कथा प्रस्तुत है शीर्षक है मुक्ति उसने उसने कहा कहा कहा मैं मैं मैं मुक्त मुक्त मुक्त होना चाहती हूं हूं मैंने कहा, किसने रोका है कहो कि और और तुम मुक्त होगी नहीं नहीं नहीं वो नहीं। मैं तुम्हारे दंभ, है और पाखंड जनित बेड़ियों से मुक्त होना चाहती हूं मैंने कहा अर्थात तुम अपनी नहीं मेरी मुक्ति चाहती हो उसने कहा पुरुष प्रधान समाज ऐसे ही उलझाता है मैंने कहा मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं जिस दिन आंखें खोली उसी दिन से तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। इस पुरुष की सोच भी जान लो तुम आशीर्वाद लेकर उत्पन्न हुई हो तुम्हारी भाषा में कहूं तो जन्म से ही अभिशप्त हो उसी रौ में कहता हूं तुम मां बनने के लिए शापित हो और जब तक तुम्हारे भीतर मां होगी तुम मुक्त नहीं हो सकती उसने कहा बहुत घिसापेटा कथन है मैंने कहा हां प्रात और सांझ की तरह ऋतुओं की तरह सृष्टि के लयबद्ध नृत्य की तरह उपद्रवों में संतुलन की तरह युद्ध के पश्चात शांति और शांति के पश्चात शरण की तरह तुम शापित हो तुम कभी मुक्त नहीं हो सकती उसने कहा गेट लास्ट और मैं खो गया मुक्त हुआ